ख हर श्री गुरुचरण सरोज जय निजमनम सुसुधा वरणुभिमक चाहषुआ रामचंद्र की जय परम शुत हनुमान की जय भाई तालीस के बाद ये विधि जन्म करम हरिके रे दर सुखद विचित्र घनेरे सुखद विचित्र घनेरे कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही कलप कलप चारु चरित नाना विधि कर तब तब कथा मुनि सन गाय परम पुनीत प्रबन्ध बनाई परम प्रवंद बनाई विविध प्रसंगयनूप बखाने विविध बखाने करहीन सुनिया चरज सयाने चर जुसया हरि अनंत हरि कथाय अनंता हरि कह सुन बहु विधि सब संता विधि राम चंद्र के चरित सुहाए। राम चंद्र के चरित सुहाये कल्पकोट लग जा न, न गाये प्रसंग मय कहा भवानी हरिमाया मोहि मुनि ज्ञानी ज्ञानी प्रभु प्रभु कौतुकी प्रणसहित करी सेवत सुलभ सकल दुखहारी सुर नर मुनिको नाई जही न मोह माया प्रबल अस विचार मन मई भजीय महामाया पति रामचंद्र की की बोलो भाई अब स्मरण करें कि कैलाश पर्वत भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी के पूछने पर भगवान के जो जन्म के हेतु हैं अवतार लेने के हेतु उनका वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से क्या घटनाएं घटती है? हैं किस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि भगवान फिर अवतार लेते हैं उसका वर्णन करते हैं यहां एक कथा नारद मोह की कथा हो गई उसमें नारद जी का साप हो गया भगवान को उसके कारण उनको अवतार लेना पड़ा और शंकर जी के गण उनको दारद जी का साथ हो गया इसके कारण उनको रावण कुंभकरण होना पड़ा इस प्रकार से एक कल्प की कथा उसका हेतु ये हो गया अब दूसरी कथा आगे सुनाने जा रहे हैं उसके पहले बीच में कुछ बातें फिर कह देते हैं वो ध्यान में रखने की है नहीं तो भ्रम होने लगता कथाएं सुन सुन करके कहते यही भी विधि जनम करम हरिकेरे इस प्रकार से भगवान के अवतार लेना फिर उनके नाना प्रकार की लीलाएं करना ये सब सुंदर सुखद विचित्र घने ये सब भगवान की चरित्र सुंदर चरित्र हैं सुखद हैं सुख देने वाले भी हैं और विचित्र भी हैं भगवान के चरित्र विचित्र हैं कि मैने उनको सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है साधारण लोग के संसारी व्यक्तियों जैसे उनके चरित्र नहीं है उनमें विशेषता है वो विचित्रता उनमें है और उसके साथ साथ भगवान के चरित्र सुंदर हैं, सुंदर से तात्पर्य कि वो जो कुछ व्यवहार करते हैं उससे सभी लोगों को सुख प्राप्त होता है सबसे सुंदर व्यवहार वो है जिससे कि जिन लोगों के भी संकट में में व्यक्ति आवे वे सब सुख का हो करें किसी को क्लेश ना हो दुख ना हो भय इत्यादि ना लगे ये सुंदर चरित्र है तो भगवान ऐसे ही करके दिखाते हैं वैसे संसार में लोग समझते हैं कि सबको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है कैसे हो सकता है कोई ना कोई नाराज हो गई लेकिन भगवान इस प्रकार से आचरण करके दिखाते हैं कि सभी लोग उनसे प्रसन्न रहते हैं कोई दुखी नहीं होता ये भगवान का चरित्र की विशेषता है इसलिए सुंदर चरित्र उनके है। हैं और त्रसुखद सुखद हैं इसलिए कि भगवान के चरित्रों को सुनने से वासनाएं बदलती हैं तवोगुणी तो रजोगुणी वासनाएं क्षीण होती हैं सत्यगुण की वृद्धि होती है और सत्यगुण में जो सुख का होता है वो भगवान की कथा से संभव है इसलिए भगवान की कथा को निरंतर सुनता रहे तो उसके व्यक्ति को सुनने वाले को या कहने वाले को या भगवान के चरित्रों का अध्ययन पढ़ने वाले को उसके संस्कार बदलते रहते हैं संस्कार बदलने तक उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए जैसे जैसे उसका संस्कार बदलते जाएंगे वैसे वैसे वो हो, सुख की अनुभूति करता जाएगा और जब व्यक्ति स्वयं अपने आप में संतुष्ट और सुखी होता है तब अन्य लोगों से व्यवहार में भी उसका व्यवहार सुंदर व्यवहार बनता है जब व्यक्ति स्वयं ही तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव का है मन बुद्धि विकृत है स्वयं अशांत है दुखी है परेशान है तो ऐसा व्यक्ति समाज में दूसरे लोगों को भी समस्या उत्पन्न करता है अकारण ही जो लो, अन्य लोगों को भी दुख देता है परेशान करता है तो इस शास्त्र का उद्देश्य ये है चाहे पौराणिक कथाएं पढ़े चाहे उपनिषदों को पढ़े चाहे गीता को पढ़े कि हमारा व्यक्तित्व तो बदले और हम सुंदर सुखद जीवन स्वयं जिये और अन्य लोगों को भी अपने व्यवहार से जीवन से सुख प्राप्त कराएं दुख क्लेश किसी को न हो तो कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतर ही कहते हैं भगवान राम हर कल्प में अवतार लेते हैं तो कल्प कल्प में प्रतिकल्प में भगवान का अवतार होता है भगवान राम का और चारों चरित्र नाना विधि कर ही और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं तो ये भी है कि हर चरित्र हर कल्प में भगवान के सब चरित्र एक से नहीं है बदल बदल करके लिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे बदला भी है उनको चरित्रों का तो वो जैसे भगवान ने जिस कल्प में जो चरित्र किए हैं तो उनके गाने वाले भी जो हैं, सुनाने वाले भी तो कोई किसी कल्प की कथा सुनाते हैं कोई किसी कल्प की कथा सुनाते हैं ये ध्यान में रखने की बात है ये यहाँ पर इसी का प्रसंग है इसलिए शंकर जी कहते हैं कि एक कल्प में जब भगवान ने नारद जी के साथ के कारण से अवतार लिया तो उनको एक प्रकार के उन्होंने चरित्र किए वो उनके अपने विचित्रता उनकी थी सुंदर चरित्र थे लेकिन आगे जो कथा बता रहे हैं उसके अनुसार अब मन शत्रुता की कथा रही है उसमें कहते हैं कि उसमें भी भगवान को अवतार लेने के लिए कारण बन गया और उसमें जो उन्होंने चरित्र किये उनमें कुछ अंतर हो गया भिन्न प्रकार के हो गए लेकिन अवतार तो हरकल्प में होते ही है हर कल्प में उनका अवतार होना और कल्प कल्प में उनके चरित्रों में कुछ कुछ अंतर आना ये ध्यान रखना चाहिए अगर ये नहीं ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप कहेंगे कि तुलसीदास ने ये लिख दिया बाल्मीकि ने ये लिख दिया ब्याजी ने ये लिख दिया इन्होंने ये लिख दिया तो बस इसलिए लेकर के आप कहेंगे कि देखो कोई जो मर्जी आता सब लिख देता है कोई ठिकाने नहीं सब कल्पनाएं मात्र है तो ऐसा नहीं है तुलसीदास जी उसको स्पष्ट करते हैं कि किसी की कल्पना मत समझो विभिन्न अवतार कल्पों में भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं वो सब सत्य हैं, अपने स्थान पर सब ठीक हैं वो कल्प भेद से सब सत्य हैं। एक ही कल्प की कथा होती तब तो, तो सबको एक ही से कहनी पड़ती लेकिन अनेक कल्पों की कथाएं हैं भगवान के चरित्रों की इसलिए उनमें नाना रूप भी है तो कल्प कल्प प्रतिप्रव्य उतर चारो चरित्र नाना विधि करहीं नाना विधि से माने एक ही कल्प में अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं ये बात नहीं है अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार के भी चरित्र के होते हैं तब तब कथा मुनि समय गाई तो मुनियों ने उन कल्पों की कथा भगवान की गा करके सुनाई भगवान ने चरित्र किए और उसके बाद मुनियों ने उनको जाना और फिर जानकर के उनकी कथा उन्होंने सुनाई और करें सुनिए आचर्य सयाने इसलिए जो सयाने मान बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इन कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं करेंगे यहां पे तो कहते हैं कि आश्चर्य नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया कि तरह तरह के चरित्र कैसे भगवान की एक जगह ऐसा किया एक जगह ऐसा किया तो उसका कारण ये है कि एक कल्प में उनके एक चरित्र हैं दूसरे कल्प में दूसरे प्रकार के चरित्र हैं इसलिए कोई असमंजस की बात नहीं है दोनों जो दोनों स्थान पर दोनों बात ठीक है आश्चर्यमत करोगी तो एक बहुत बड़ी शंका का उत्तर तुलसीदास तो यही पहले दे देते है कि इस प्रकार की शंकाएं करना ठीक नहीं है क्यों नहीं ठीक है उसका कारण भी समझा दिया है लेकिन जो रामचरितमानस पढ़ते नहीं है और तुलसीदास के द्वारा शंकाओं का जो निवारण किया गया है वो स्वयं देखते नहीं है वो अपने मन से इन्हीं शंकाओं को लिए रहते हैं और वही उसी प्रकार की शंकाए करना और वही जो है वो बड़बड़ाते रहना और दोष देते रहना ये लोगों का स्वभाव है अब उसको तुलसीदास जी क्या कर सकते हैं जब उन्होंने बता दिया एक बार किस प्रकार के कारण ये है तो उसको सुनना चाहिए देखना चाहिए तभी उनको समाधान होगा अपने मन से किसी का समाधान नहीं हो जाता जब मन में शंका उत्पन्न होती है तो अपने आप ही समाधान हो जाए ऐसे नहीं होता उसको समाधान के लिए शास्त्र को देखना पड़ता है गुरु आचार्य को देखना पड़ता है वहीं उसका समाधान मिलता है हरि अनंत हरि कथा अनंता तो इस प्रकार से कहते हैं देखो भगवान भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है और कहा सुन ही बहुविध सब संता सभी संत लोग तरह तरह से उनको कहते हैं भगवान के नाना प्रकार के चरित्र हैं किसी को भगवान के कोई चरित्र प्रिय है जिसको जो चरित्र भगवान का प्रिय लगता है उसे बड़े विस्तार से सुनाता है और जो भगवान के चरित्र किसी व्यक्ति को साधारण से लगते हैं उसमें उतनी प्रियता नहीं है उनको संक्षेप में कह देता आगे बढ़ जाता है ये कवियों की परंपरा इसी प्रकार की है जब काव्य रचना करने वाले व्यक्ति जिनको जिन कवियों को जो प्रसंग उनके हृदय को ज्यादा छूटा छा जाता है तो वो उत्साह में आकर के उसका वर्णन ज्यादा कर जाते हैं और जहां जिनको कि वो प्रसंग साधारण लगता है उसको संक्षेप में कह देते हैं। तो कहीं देखेंगे किसी कथा को तुलसीदास तो जी ने बड़े विस्तार से कह दिए जबकि बाल्मीक आज ने उसको संक्षेप में कहा वाल्मीकि जी ने किसी कथा को बड़े विस्तार से कह दिया तुलसीदास तो ने समझा इतना आवश्यक नहीं है इतने कहने की जरूरत नहीं है उनको उधर की दर नहीं लगा मनुष्य तो इसलिए कथाएं जो है वो ही भगवान की हैं कहीं संक्षेप में कहीं विस्तार से हैं और फिर उनके रूप भी अलग अलग कल्प के भेद से हैं इसलिए किसी मुनि को किसी कल्प की कथा अच्छी लगती है किसी मुनि को किसी कल्प की कथा अच्छी लगती है तुलसीदास तो जी ने क्या किया है कि एक कल्प की कथा नहीं कही है अनेक कल्पों की कथा तुलसीदास जी ने कही कहीं किसी कल्प की कोई बात प्रिय लगी उनको तो उन्होंने ले ली है और किसी दूसरे कल्प में भगवान ने फिर अवतार लिया है और उसमें उनको कोई कथा प्रिय लगी है तो वहां की बात करूँ वहां उन्होंने ले ली तो अनेक कल्पों की कथा रामचरितमानस में गुथी हुई थी इसके कारण से कहीं कहीं लगता है कि एक जगह ये बात कही और दूसरी जगह दूसरी बात कह दी ऐसी भी लगता है अब जैसे भगवान के चरित्रों के इतने कारण बता रहे हैं यहां से यहां तक कि अनेक कारण इस प्रकार के बनते रहते हैं भगवान ने अवतार लिए तो जब आगे चल करके भगवान की कथा प्रारंभ होती है तो उनमें ये सब कारण जो पिछले वाले हैं वो कहीं कोई कारण कहीं कोई कारण कार्यकर्ता दिखाई देता है तो उनका संबंध जोड़ लेना पड़ता है कि किस की किस कथा से किसका संबंध है बस इस प्रकार से अपने आप उसमें समझना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन आधारभूत सिद्धांत ये है कि भगवान के तमाम कल्पों में नाना प्रकार के अनंत उन्होंने किए हैं तो सब चरित्रों में से ले लेकर के कवियों ने संतों ने ऋषियों ने उनका वर्णन अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया है रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाए गाए, भगवान के इंद्र इतने सुंदर चरित्र हैं कि उनका विस्तार भी बहुत करते रहो कल्प कोटि तक मैंने बहुत काल तक बहुत काल तक उनका वर्णन करते रहो तो भी उनका अंत नहीं होता ऐसे सुन्दर चरित्र भगवान के हैं उनको बराबर सुनना चाहिए बार बार ध्यान देकर के उनको रुचि लेकर के उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए अब शंकर जी कहते हैं ये प्रसंग मैं कहा भवानी भवानी पार्वती जी को संबोधन किया है समय शंकर जी बोल रहे हैं कहते हैं कि ये प्रसंग मैं कहा भवानी कि भवानी मैंने ये प्रसंग तुमको कह के सुनाया कौन प्रसंग नारद मोह का नारद मोह के प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताते हैं शंकर जी देखो ये कथा तुमको इसलिए सुनाई कि हरिमाया मोह मुनि ज्ञानी भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उसके कारण से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं साधारण व्यक्तियों की तो बात दे गया नारद जी जैसे मुनि भगवान के भक्त ऐसे ज्ञानी और जिनकी की जिनका की निवास स्थान ब्रह्म ब्रह्मी में रहते हैं ब्रह्म जी के पुत्र हैं और फिर जिनकी की गति बैकुंठध धाम तक है भगवान के यहां भी वहां पहुंच जाते हैं उनसे भी मिलकर के आते हैं ऐसी महानता है जिनकी तो दशा हुई कि वो माया के प्रसंग चक्कर में पड़ करके कितनी दुखी हो गए इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई और फिर तुलसीदास तो कहते हैं कि पामर लोग व्यक्ति में गुमान करते हैं कि हम बड़े ज्ञानमान है कोई अहंकार करे कि हम बड़े ज्ञानवान है हमको माया नहीं गिर सकती ये सब बेकूफी वाली बातें हैं इसमें कुछ तत्व तो नहीं <coughs> इसलिए माया से सावधान रहना चाहिए कोई भरोसा न करे माया कब किस समय किस व्यक्ति को किस प्रकार से वो प्रेरित करे कैसे उसको संकट में डाल दे इससे सावधान रहे <coughs> तो माया से सावधान करने के लिए ये कथा शंकर जी कहते मैंने तुमको सुना दी हरी माया मोहन ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी और ये ये भी देखा कि भगवान बड़े कौतुकी हैं ये प्रसंग आया इस कथा में तो देखा कि तीन कौतुकी मिली एक तो नारद जी कौतुकी है दूसरे भगवान भी कौतुकी हैं और तीसरे शंकर जी के जो दोनों गण थे वो भी कौतुकी थे इन तीनों कौतुकी कथा ये है नारदबा की कथा है तो भगवान कहते भगवान भी कौतुकी हैं तो उनका कौतुक क्या प्रणत हितकारी जो उनके भक्त है उनकी रक्षा करना उनका काम है यही उनका कौतुक है नारद जी को अहंकार हो गया तो भगवान उनके अहंकार को दूर करने के लिए उपाय करने लगे यही उनका कौतुक है तो जब नारद जी के मोह को अहंकार दूर करने लगे तो उनको मोह उत्पन्न हुआ माया के बश में हो गए राजकुमारी से विवाह करने के लिए दौड़े और फिर क्रोध भी उनको आया ये सब घटनाएं घटी ये सब माया का चक्कर उनके साथ नारद जी के साथ में हुआ ये सब केवल इसलिए हुआ जिससे नारद जी का अहंकार समाप्त हो गया अहंकार नारद को था लेकिन पता नहीं था नारद जी को यह अहंकार उत्पन्न हो गया है और उसके इसके कारण समस्याएं उत्पन्न होंगी लेकिन जब वो शीलनिध राजा की नगरी और माया में नगरी और वहां का स्वयं वर वो सब घटना घट गई और तब भी नारद जी को पता नहीं चला जब भगवान ने उस शील नगरी की कन्या राजकुमारी समाप्त हो गयी और नगर सब गायब हो गए तब नारद जी को होशाया करिए तो सब माया में था मैंने कितनी शब्द गलती की तब उनका मोह दूर हुआ उसी के साथ अहंकार भी दूर हो गया अब नारद जी को समझ में आया कि मैं इतना अहंकार कर रहा था कि मैंने काम पर विजय कर ली क्रोध के ऊपर विजय कर ली अब वो कितना झूठ बात थी कितना निराधार बात थी ये बात उनको नारद जी को समझ में आ गई तो ये भगवान ने नारद जी को प्रकृपा की कहते प्रभ कौतुकी प्रणत हितकारी अपने भक्तों को इस प्रकार रक्षा करना उनके मानसिक विकारों को दूर करना ये भगवान का कौतुक है करते रहते हैं इस प्रकार से लेकिन जब वह भगवान करते तो अपने ढंग से करते हैं कोई कहे कि भगवान हमारे जो है वो हो मानसिक विकार दूर कर दो मेरा क्रोधी चढ़ स्वभाव दूर कर दो तो भगवान दूर जरूर कर देंगे लेकिन अपने ढंग से करेंगे ऐसे नहीं कि व्यक्ति धीरे धीरे करके शांत हो जाए अपने आप का अंतर्रोध न रहे अरे कोई घटना ऐसी घटा देंगे जैसे नारी करे कि जिसमें पढ़ करके व्यक्ति जो है फिर हमेशा के लिए हाथ जोड़ लेगा फिर कभी क्रोध नहीं करेगा ये स्थितियां उत्पन्न कर रही तो भगवान अपने उनका तरीका अपना है कौतुकी है तो अपना तरीका है कौतुक है उनका जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से करते तो सेवत सुलभ सकल दुखहारी बस ये है कि भगवान की सेवा करो तो वह सारे दुखों को दूर कर देते हैं दुखों को समझना चाहिए हर व्यक्ति दुखी है बहुत से लोग दुखी रहते हैं लेकिन अपने दुख को समझते नहीं जब तक व्यक्ति कामनाओं से ग्रसित है तब तक दुखी है जब तक व्यक्ति मोहजाल में पड़ा है तब तक दुखी है जब तक आसक्तियों के चक्कर में है तब तक दुखी है वो भले अपने आप को समझे कि हम बड़े सुखी हैं सुखी की कुछ नहीं कभी कभी तो सब प्रकार से लौकिक परिस्थितियां इस प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त हो गई धन भी प्राप्त परिवार भी प्राप्त जो जो कुछ उसे चाहिए संसारी वस्तु में सब प्राप्त लेकिन फिर व्यक्ति जो है वो अपने मन को टटोलता वह देखता है कि उसे कितना रोना पड़ता है रोते हैं सब होते हुए भी रोते हैं लोगों को रोते हुए देखा उनको सुना इस से मिलते रहते हैं लोग एक बहुत बड़े ऑफिसर गजटेड ऑफिसर वे जो हैं रिटायर हो गए मकान वकान सब बना दिया लड़कों को पढ़ा लिखा दिया सब अपने अपने फैक्ट्री कारखाने लगा लिए सब हो गए पेंशन भी उनको ढेरों मिलती अब बताओ कौन कमी उनको लौकिक दृष्टि से खूब सुखी हुँ? लेकिन उनको भी आंसू बहाते देखा किस बात में कि हम ये नहीं समझते थे कि वृद्धावस्था में हमारी ये दशा होगी कि हमारी बहू हमारे लड़के रोटी को भी नहीं पूछेंगे उनकी बहु कहकर चली जाती है कि पापा आज खाना नहीं बना है आप अपना इंतजाम कर लेना चली गई अपनी कार उठाई चली गई अब इसी बात से दुखी अब इस दुख को कौन दूर कर सकता है अब ये दुख को पैसे से तो दूर नहीं हो सकता परिवार है पैसा सब है उससे तो दूर नहीं हुआ ये दुख तो इस दुख के दूर ऐसे दुख जीवन में आते रहते हैं इन दुखों को प्रति सावधान होकर के व्यक्ति को रियलाइज करना पड़ता है कि संसार में भौतिक जीवन में सदा सुख ही सुख हो सुन बात होती कितना दुख होता कभी कभी लोग देखते हैं कि कोई कोई बड़ा ऑफिसर है गस्टेड ऑफिसर है आईएएस ऑफिसर है तो लोग वाग उसके दुख करके बड़ी सराहना करते देखो कितना बड़ा ऑफिसर है बहुत सुखी है बड़ा प्रसन्न है लेकिन आपको क्या पता की उनके मन के ऊपर क्या बीत रही है नेता लोग उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं और वो कैसे छाती के ऊपर पत्थर भरे हुए और अपने बैठे हुए अपने भीतर बैठे बैठे रोते रहते हैं सोचते रहते हैं कि, कि रिजाइन कर दें छोड़ नौकरी भाग जाएं, छोड़ भी नहीं सकते इस प्रकार की समस्याएं उनकी आती है दूर से बड़ा अच्छा आदमी बड़ा कितना बड़ा ऑफिसर है कैसे बढ़िया कार है अब कैसे बढ़िया ये है दूर से देखते रहने लोगों को बड़ा सुखी दिख रहा है लेकिन उनकी हालत क्या होती तो ये जब ये जीवन के जो दुख हैं, ये कोई पदों से संसारी पदों से धन संपत्ति परिवार से ये दूर होने वाले नहीं है और एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के हैं तो। और जिन लोगों के इस प्रकार के दुख हैं प्राय वो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये तो संसार है और इसमें तो इसी प्रकार का जीवन मनुष्य का ऐसा ही है सबको दुख होता है तो सहन करो बस रोते रोते सहन करते रहते रो लेते हैं फिर चुप हो जाते हैं फिर लग जाते हैं फिर रो लेते हैं फिर चुप हो जाते हैं, फिर लग जाते हैं बस इस प्रकार से रोते रोते जिंदगी बीतती है जो गरीब है वो तो अपनी गरीबी में रो रो के बिताते हैं जो धनी है वो अपने धनी व्यती भी रो रो के जिंदगी बिताते हैं उनको तो शांति नहीं है <ुँँण> इसलिए एकमात्र जो उपाय है अध्यात्म विद्या ही है भगवान की शरण में ही जाना है उन्हीं का ध्यान चिंतन करना है उसी से ये समस्याएं दूर होती हैं परमात्मा की कृपा से मोह दूर होता है आसक्तियां दूर होती हैं व्यक्तियों के चित्र में शांति प्राप्त होती है संतोष प्राप्त होता है तभी होता है सेवत सुलभ सकल सुखधहारी दुखारी तभी दुखों का हरण भगवान की सेवा से ही होता है वैसे दूर से समझो तो भगवान की सेवा करने से कैसे दुख दूर हो जाएंगे वो जिसकी की बात अभी अफसर कह रहे थे कि वो उसकी बहु इस प्रकार से व्यवहार करती तो भगवान की सेवा करने से उसकी बहू सही व्यवहार कैसे करने लगेगी ये लोगों को नहीं समझ में आता लेकिन शास्त्र की बात को समझे तो उसका प्रयोजन भिन्न प्रकार से है उनको जो अपने पुत्रों पर पुत्र पर उनमें समय ममत्व का भाव ये मेरे हैं मैंने इनको पढ़ाया लिखाया है इस प्रकार से उनके ऊपर निर्भरता है उनमें जो आसक्ति है तो वो तो उनके मन में बैठी हुई है उस आसक्ति के कारण से वो दुखी है <havePhone> अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसे ठीक है उसको बहू को नहीं करना चाहिए इस प्रकार का व्यवहार लेकिन संसार में न जाने कितने प्रकार के लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं किसको किसको तुम जो है मना कर दोगे किसके किसको कैसे कैसे लोग बात बोलते रहते हैं किसके किसके मुंह पर तुम तवा लगा दोगे साफ जिनको जिनको जैसा बोलना है बोलते रहते हैं जिनको जैसा करना करते रहते हैं इसी के बीच में अपने आप को रहना है तो उसके लिए कवच वक्तव धारण करके रहना पड़ता है अनासक्ति का वैराग्य की ढाल लो ज्ञान की तलवार ले करके, तब इस जीवन के जियो भगवान का सारा लो उसी के बल से वो भगवान अपने अंदर शक्ति दे तब ये सब जीवन चलता है नहीं तो फिर रोजी रोटी बीतता है तुलसीदास तो जी अपने सरल भाषा में ये सब बातों को कह जाते हैं तो कभी कभी उसके तात्पर्य की तरफ ध्यान नहीं देते और शंकर जी ने ये कथा सुनाई और सुना करके कहा कि देखो सारा दुख नारद जी को क्यों था मोह के कारण था कि नहीं नारद जी को मोह हो गया अहंकार हो गया इसी के कारण फिर काम और क्रोध उनका सारा दुख खुशी के कारण उनको घटना घटी इस प्रकार की और उनको प्रसन्नता कब हुई चित्त शांत कब हुआ जब भगवान ने माया हटाई तब हुआ ऐसा तो नहीं हुआ कि नारद जी को ठीक है चलो राजकुमारी से विवाह करा देते उनका तो नारद जी चित्त प्रसन्न हो जाता वो तो उसका समाधान नहीं है समाधान तो सलमय व्यक्ति का ये है कि नारद जी जो जिस मोह में ग्रसित थे वो मोह हटा लिया गया मोह हटा तब उनको शांति मिल गई तब उनको सुख प्राप्त हो गया प्रसन्न हो गया समाधान इस प्रकार से तो सुर सुर नर मुन को ना ही और जय मोह माया प्रवल, देवताओं में से मनुष्यों तक में कोई इस प्रकार का नहीं है जिससे कि मोह माया प्रबल भगवान की प्रबल माया जिसको मोह में डाल दे माया का रूप एक ही प्रकार से नहीं है निजी नहीं कितने प्रकार से माया कार्य करती है और कितने प्रकार से वो रुलाती है उसका काम है इस प्रकार का माया का काम रुलाना कोई खुश करना थोड़ा सा काम है। वो तो काम परमात्मा का जो व्यक्ति माया में मोह में आसक्तियों में होगा वो नाना प्रकार से वो उसको व्यक्ति को रुलाएगा परेशान करेगी अब वो जब इसलिए बचने के उपाय क्या है कि माया से बचो और माया से बचने के लिए क्या करो भजी है महा मायापति महा मायापति भजी जो महामाया जो है उसका भी जो स्वामी है उसका भजन करो उसकी सहायता लो शरण लो तो वो फिर माया से बचावे जब माया से बचे तब ये मोह से अहंकार से राग रागद्रेष से काम करो धाधु से इन सारे विकारों से छुटकारा हो तब व्यक्ति सुखी ये बात बिल्कुल अटल अपने स्थान पर है इसमें कहीं कोई जो है वो विकल्प की बात नहीं कि ऐसा न हो तो वैसे भी हो सकता है अगर न मोह दूर हो ना अहंकार दूर हो तो भी ऐसे हो सकता है कि अन्य लोग उसका खाम सम्मान करने लगे और उसको प्रसन्न हो जाए ये कोई तरीके नहीं है एकमात्र तरीका बस यही असविचार मनमा ही अस विचार मन माने इसको विचार लो निश्चय कर लो मन और फिर भगवान के शरण में जाओ माया के चक्कर में मत पड़े रहो फिर ध्यान रखें कि माया के माने जो हमारे मन में आसक्तियां हैं धन के संबंध में परिवार के संबंध में पद के संबंध में जहां जहां इन सब वस्तुओं के संबंध में जो हमारी आसक्तियां हैं और उनको सत्य मानना है उनको सुखदायक समझना है उनके अधीन रहना है यही सब माया है यही व्यक्ति के जो अपने अंदर बैठे हुए मानसिक विकार हैं, वही उसका माया है और वही उसकी समस्या है ऐसा नहीं कि माया नाम का कोई व्यक्ति आएगा कोई स्त्री आएगी वो फिर किसी व्यक्ति को ढड़ दबाएगी और फिर उसको इस प्रकार से हो जाएगा गर्दन पकड़े लेगी ऐसे करके नहीं होता कोई हो। कॉन्क्रीट फॉर्म उसका माया नहीं माया जो है एक प्रकार से मानसिक प्रवृत्ति है व्यक्ति की मानसिक दशा विशेष सूक्ष्म रूप उसका है वो मानसिक वृत्तियां जिस प्रकार के व्यक्ति होंगी उसी प्रकार से फिर वो हो, उसकी बुद्धि कार्य करेगी और जैसी बुद्धि कार्य करेगी वैसी वो, वो कल्पना करके अपने आप में सुखी दुखी व्यक्ति बता रहता है ये माया की महिमा तो इस प्रकार समझा कोई ये समझे कि अब क्या हुआ अब तो अब तो हमारी जिंदगी पार हो गई अब तो अब हम अस्सी वर्ष के नब्बे वर्ष के हो गए अब तो मरने के करीब आ गए तो अब तो कोई माया का कोई काम नहीं है लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति को माया नहीं छोड़ती भजगोविंदम देखो शंकराचार्य का उसमें कह दिया है कि देखो वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम पदब न मुंशती अब देखो वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेकर के कवर टेढ़ी चल रहा है उसमें दम नहीं है किसी प्रकार के बस मरने ही वाला है लेकिन माया उसको भी नहीं छोड़ती इसलिए माया से सावधान देने की आवश्यकता हमेशा वृद्धावस्था में भी माया नहीं छोड़ती विवाह काल में तो छोड़ने के सवाल ही नहीं बचपन में छोड़ने के सवाल ही नहीं इस समय तो सब ये उस समय तो बुद्धि कच्ची है उस समय तो माया बहुत जल्दी उसको घेरती है देर नहीं लगती जबकि परिपक्व बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की वृद्धावस्था तक तब भी माया नहीं छोड़ती आगे देखे